मैंने आपको बताया था संक्षिप्त में कि हमारी लेफ्ट साइड जो है लेफ्ट हैंड ये दो तक है हमारी इच्छा का इच्छा तो कुंडली है पर इच्छा का ये दो तक है इसलिए हमें पहले लेफ्ट हैंड हमारी ओर करना दूसरे राइट हैंड हमारा जो है वो हमारे क्रिया का द्योतक है क्रिया शक्ति का इसलिए राइट हैंड से हमें अपने चक्रों को छूना पड़ेगा तो सबसे पहले हम हृदय को छूते हैं। इससे पहले कि हम कुछ कहें मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी बात से अपना न्याय ना करें अपने को पुराना अपना जो कुछ भी न्याय करना है वो आपकी कुंडलिनी करेगी आपको वो करने की कोई भी जरूरत कुंडलिनी स्वयं जागरूक है आपकी मां स्वयं आपकी माँ है उसको आपके बारे में सब मालूम है और व्यवस्थित रूप से वो आपको आत्म प्रदान कर देगी। आप कोई भी ऐसा विचार न कि हम खराब है, है। हैं, हमें ये बुराईया इस वक्त ये सब चीजें भूल जा रही और प्रसन्न चित्त होकर के आप सब बैठे अपने हृदय पे हाथ विचार को रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए या किसी तरह से कोई एकाग्र होने का विचार नहीं करना चाहिए अपने आप कुंडलिनी जागती है जैसे इस पल्ले में कुंडली जैसे चित्र है चित्र में से कुंडलिनी इस तरह से ऊपर आके जब यहाँ पर उसका छेदन हो जाता है तो उसमें से सारा प्रकाश इस चित्र में फैल जाता है अभी हम आग बनने करेंगे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से करना पहले लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड पहले हृदय पे रखें हृदय में आत्मा का वास और फिर पेट के ऊपरी हिस्से में हम लेफ्ट हैंड साइड पे काम करें देखते रहे कि हम ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे हार सकते फिर हम पेट के नीचे के हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे फिर हमारे ऊपरी हिस्से में हमारे अंदर जो गुरु तत्व बनाया गया है वो है उसको जागरूक करते हैं और इसके निचले हिस्से में जो शुद्ध विद्या इसके कारण हमारे से परमात्मा की शक्ति संचारित होती है और हमें ज्ञान देती है इतना ही नहीं की उसके सारे कायदे कानून हम जान जाते हैं उसे कहते हैं सूरदास ने कहा था कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल सूरसागर लिखने के बाद उन्होंने कह दिया कि अब सारी अविद्या जिसकी मैंने की है वो छोड़ के अब आप मेरी अविद्या दूर तो ये शुद्ध विद्या अब इसके ऊपर फिर आप अपना हाथ ऊपर में उठाएं पेट के ऊपर जाना है पहले जाना चाहिए ध्यान के समय सबको इस वक्त में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ऊपरी हिस्से में आप पेट के हाथ हो अब फिर लेफ्ट हैंड साइड पर हाथ पर आप अपना हाथ यहाँ आपका आपकी आत्मा है अब यही हाथ अपना कंधा और गर्दन इसके बीच इस पे रखें और गर्दन को राइट साइड में खूब जोर से मोड़ तो में सामने से करें पीछे करें सब लेडीज करें कृपया सब लोग करें फिर आपको तो कोई तकलीफ हो जाएगी तो आप कहेंगे माँ में तकलीफ हो राइट साइड में अपनी गर्दन करें उसके बाद में इसी हाथ को अपने माथे पर दोनों तरफ दबा कर रखे माथे पर दबाकर लेफ्ट हैंड हमारी और रहे और अब इसी राइट हैंड को गर्दन सर के पीछे की सर के गर्दन के नहीं। सर के पिछले हिस्से पर पकड़े और सर को पीछे की ओर छोड़ दे उसको उसको जेल ले अच्छा अब इसके बाद इस हाथ को ताने के बाद इस हाथ के बीचों बीच इसके बीचों बीच जो स्थान है उसे आप सर झुका करके अपनी जो तालू जो बचपन में एक बहुत नरम हड्डी थी उस पर रख के दबाएं और उसे घुमाएं पीछे की ओर अपने उंगलियों को खींच लें और उसे घुमाएं और इसे सात बार आपको तो घुमाना है अब आप अपनी आंखें बंद चश्मा भी उतार दें उसकी अब कोई जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि आपको नहीं और राइट हैंड हृदय पे रख अब हृदय पे हाथ रख करके आप आंख बंद कर लें और जब तक मैं नहीं कहती हूँ आप आंख पर खो क्यूँकी मैंने कहा कि अंदर की और जाना चाहिए तुझे पे हाथ रखकर के आप मुझसे एक सवाल पूछे श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ तीन बार ये सवाल पूछिए, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ मन में पूछिए। रखे हृदय पेफ्ट आत्मा हैं, तो आप अपने गुरु भी है क्यूँकी आत्मा ही आपका मार्गदर्शक है इसलिए आप अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में दबाए और यहाँ पर आप दूसरा सवाल मुझसे तीन बार करें श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ श्री माता जी क्या मैं अपना ही गुरु हूँ ऐसा सवाल आप मुझे तीन बार करें अब अपना राइट है आप के निचले हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर दबाएं। अब ये शुद्ध विद्या मैं आप पर लाद नहीं सकती आपकी स्वतंत्रता है इसलिए आपको कहना होगा श्री माताजी, मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए ये आपको छह बार कहना होगा क्योंकि तो इस चक्र में अब राइट हैंड को तो उठा करके और पेट के ऊपरी हिस्से में आप फिर से रखें कारण जब आपने शुद्ध विद्या मांगी तो आपकी कुंडलिनी जागरण हो गया और वो चलने लगी पर उसके ऊपर का जो चक्र है गुरु तत्व का खोलना इसलिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप 10 बार कहे कहें कि श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ 10 बार कहे पूर्ण विश्वास के साथ अब उसके ऊपर का चक्र जो हृदय पर है जहाँ आत्मा का वास है वहाँ भी आपको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बारह मरतबा कहना होगा की श्री माता जी मैं आत्मा हूँ श्री माता जी मैं आत्मा हूँ ऐसा आप बारह बारह मरतबा अब आपको जाना चाहिए कि जो परम चैतन्य की शक्ति है ये परमात्मा के प्रेम की शक्ति है उनकी दया और आनंद की शक्ति है, और वो सागर है, क्षमा का सबसे अधिक इसकी इनकी शक्ति है क्षमा करने की इसलिए आप कोई सी भी ऐसी गलती नहीं कर सकते जो एक क्षमा नहीं कर सकते इसलिए आप अपने को क्षमा करें और अपना कंधा और गर्दन के बीच में जो है वहां पर अपना हाथ रखे गर्दन को राइट साइड में लेफ्ट हैंड हमारे ओर करके और आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सोलह मर्तबा कहे कि श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूं यहां लीलाधर श्री कृष्ण का स्थान है उनके लिए सारी सिक्खी लीला था वहां दोष कहा अब वर्ष भाई सा कहना क्योंकि आत्मा कोई दोष नहीं करता अब अपना राइट हैंड अपने माथे पर अपने फोरहेड पर रखिए, दोनों तरफ से दबाइए। चक्र क्षमा करने का है इसलिए आप कृपया पूरे हृदय से कहें इतने बार की बात नहीं श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी मैंने पहले ही आपसे बताया था कि हम क्षमा करें या न करें यह हमारा भ्रम है लेकिन हम जब क्षमा नहीं करते तो हम गलत हाथों में खेलते हैं अब यह हाथ सर के पिछले हिस्से में लगा और सर को उस पर झेल कर और अपनी समाधान के लिए कोई दोष न गिनते हुए नहीं कोई बुराइयां देखते हुए अपने गौरव के साथ आप अपने समाधान के लिए कहें कि हे परम चैतन्य हमने अगर कोई गलती की हो तो क्षमा करना पूर्ण अनुदय से कहे इतने बार की बात है अब इस हाथ को पूरी तरह से खोलें और इसका बराबर हथेली के के बीच हिस्से को सर काफी और अपनी तालु पर नरम थी बचपन में उसे कृपया रखें और उसे दबाएं उंगलियों के बाहर की ओर कस लें ले दबाव अच्छा जोर से पड़ेगा और धीरे धीरे सात मरतबा इसको आप घुमाए जिससे कि आपके सर की चमड़ी हैं वो घुमाए लेकिन बहुत धीरे धीरे और वो भी घड़ी के काटे जैसे साथ मरतबा अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर भी मैं आपका मान करती हूँ आपकी स्वतंत्रता का मान करती हूँ आपको जबरदस्ती आत्म साक्षात्कार नहीं डाटा जा सकता इसलिए कृपया आप ये कहे सात मरतबा माता माताजी, मुझे कृपया आप आत्म साक्षात्कार दीजिए और मैं प्रणव को फूकती हूँ इसे आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा आंखें आंखें धीरे-धीरे धीरे-धीरे खोलिए, खोलिए, दोनों हाथ इस तरह से कर। और, मेरे और विचार ना कर। आप कर सकते निर्विचारिता इस तरह से अब आप राइट हैंड मेरे और करें और अपना सर झुका के इस तालु पर अपना हाथ घुमा और देखे की इसमें से ठंडी ठंडी हवा आ, आ रही है क्या थोड़ी सी गर्म भी आ सकती है कोई है नहीं। बाद में ठंडी आ जाएगी अब अपना लेफ्ट हैंड मिली होगा बहुत नजदीक नहीं कदन को फिर है थोड़े दूरी पर किसी किसी के तो बहुत दूर तक हवा आती है अब राइट हैंड में रख और और लेफ्ट हैंड सर फिर देखें कि कि ठंडी हवा आ रही है ऊपर हाथ थोड़ा ऊपर कर अब दोनों हाथ आकाश की ओर और गर्दन को पीछे की ओर उर... छोड़ दे और ऊपर देख करके एक सवाल मुझसे करे श्री माता जी क्या ये परम चैतन्य है? है इसे आप आप तीन बार अब हाथ दोहराया जिन लोगों के हाथ में या सर से ठंडी हवाई हो वो सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें। ये नोएडा को देखिए इसका तो नाम ही बदलना चाहिए आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद अनंत आशीर्वाद अब आप हो गए पार अब ये शक्ति क्या है इसको इस्तेमाल कैसे करना इसको हमेशा कैसे ठीक रखना अपने योग को किस तरह से पूरी तरह से जुटाये रखना ये सीखने के लिए आपको सेंटर पे आना चाहिए बड़ी खुशी की बात है कि नोएडा में 500 आदमी बड़े अच्छे सहयोगी हैं तो आपके लिए तो बड़ा ही भरा इंतजाम हो गया है और हमारा भी मकान यहीं बनने वाला है नोएडा में तो सबसे आपसे हमेशा ही मुलाकात हो